संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व विदुर नीति छठा अध्याय विदुर जी कहते हैं जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष टिकट आता है उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है धीर पुरुष को चाहिए जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे तो पहले आसन देकर जल लाकर उसके चरण पखारे फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे तदनंतर आवश्यकता समझ कर अन्न भोजन करावे वेद ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ भय या कंजूसी के कारण जल मधु मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है वैद्य चीरफाड़ करने वाला जर्राह ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट चोर क्रूर शराबी गर्भ हत्यारा सेनाजीवी और वेद विक्रेता ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं है तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं नमक पका हुआ अन्न दही दूध मधु तेल घी तिल मांस फल मूल साग लाल कपड़ा सब प्रकार की गंध और गुड़ इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं है जो क्रोध न करने वाला ढेला पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझने वाला शोकहीन संधिविग्रह से रहित निंदा प्रशंसा से शून्य प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है वही भिक्षुक संयासी है जो निवार जंगली चावल कंदमूल इंगुद लिसौड़ा और साग खाकर निर्वाह करता है मन को वश में रखता है अग्निहोत्र करता है वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है वही पुण्यात्मा तपस्वी वान प्रस्थि श्रेष्ठ माना गया है बुद्धिमान पुरुष ही बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत रह न रहे कि मैं दूर हूँ बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती है सताया जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करे ही नहीं किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास न करे विश्वासी पुरुष से उत्पन्न हुआ भय मूलोच्छेद का डालता है मूलोच्छेद कर डालता है मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित स्त्रियों का रक्षक संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला प्रिवादी स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो परंतु उनके वश में कभी न हो स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं ये अत्यंत सौभाग्यशाली पूजा के योग्य पवित्र तथा घर की शोभा हैं अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए अंतपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दे रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दे दे गौ की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करे और कृषि का कार्य स्वयं करे सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करे और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करे जल से अग्नि ब्राह्मण से छत्री और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है इसका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी क्षमाशील और विकार सुन्य संत पुरुष सदा काष्ट में अग्नि की भांति शांत भाव से स्थित रहते हैं जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग एवं अंतरंग सभा सत्तक नहीं जानते सब और दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है धर्म काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले न बताए करके ही दिखाए ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती पर्वत की चोटी पर चढ़कर अथवा राजमहल के एकांत स्थान में जाकर या जंगल में निर्जन स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए हे भारत जो मित्र न हो मित्र होने पर भी पंडित न हो पंडित होने पर भी जिसका मन वश में न हो वह अपना गुप्त मंत्र जानने के योग्य नहीं है राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपनी मंत्री न बनावे क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है जिसके धर्म अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद ही सभा सदगण जान पाते हैं वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है जो मोहवस बुरे कर्म करता है वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, है। किंतु उनका न किया जाना पश्चाताप का का कारण माना गया है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण अधिकारी नहीं होता उसी प्रकार संधि विग्रह ज्ञान आसन द्वेधिभाव और समाश्रय नामक छह गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता राजन जो संधि विग्रह आदि छह गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है स्थिति वृद्धि और हास्य को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही होती है भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र धारण से संतुष्ट रहे सेवकों को पर्याप्त धन दे सब अकेले ही न हड़प ले ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है स्त्री को उसका पति जानता है मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है वश में आए हुए वध योग्य शत्रु को कभी छोड़ना न चाहिए यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार ही डालना चाहिए क्योंकि यदि शत्रु मारा ना गया तो उसे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है देवता ब्राह्मण राजा वृद्ध बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिए निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को बुद्ध से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है ऐसा कोई नियम नहीं है संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं दूसरे लोग नहीं भारत मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था बुद्धि धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करता है जिसका चरित्र निंदनीय मूर्ख गुणों में दोष दिखाने देखने वाला अधार्मिक बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ संकट टूट पड़ते हैं ठगई न करना दान देना बात पर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हित की बात ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं किसी को भी धोखा न देने वाला चतुर कृतज्ञ बुद्धिमान और सरल राजा खजाना खत्म हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं धैर्य मनोनिग्रह इंद्रिय संयम पवित्रता दया कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना ये सात बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है राजन जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट कृतघ्न और निर्लज है ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मी व्यक्ति को कपित करता है वह सर्वयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता भारत जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेत्र में बाधा आती हो उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए जो धन आदि पदार्थ स्त्री प्रमादी पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं वे संशय में पड़ जाते हैं राजन जहाँ का शासन स्त्री जुआरी और बालक के हाथ में है वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं अधिक में हाथ नहीं डालते उन्हें मैं पंडित मानता हूँ क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं चारण जिसकी प्रशंसा गान करते हैं और वेश्याएं जिसकी किया करते हैं वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। भारत आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर जो यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूर्ध दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा